श्री गर्ग संहिता अश्वमेधखंड बीसवा अध्याय बक और भीषण की पराजय तथा यादवों का घोड़ा लेकर आकाश मार्ग से लौटना श्री गर्ग जी कहते हैं राजन तदनंतर असुरों के बीच में खड़े होकर राक्षस बक ने भीषण से युद्ध का अभिप्राय कारण पूछा बेटा इन तिनकों के समान यादवों के साथ किस लिए युद्ध हुआ था जिससे तुम मूर्छित हो गए और बहुत से राक्षस मारे गए यह तो बड़े आश्चर्य की बात है राजन बक के इस प्रकार पूछने पर भीषण ने मुँह नीचे करके अश्वमेध के घोड़े को पकड़ लाने के संबंध में सारी बात बताई पुत्र की बात सुनकर बक ने अपनी गदा ले ली और यादव सेना में उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे जंगल में दावा नल प्रकट हो जाता है जैसे सिंह सोए हुए मृगों को रौन डालता है उसी प्रकार सामने आए हुए यादवों सामनेक ने दोनों पैरों से हाथों से भुजाओं से और गदा के आघात से कुचल डाला। वह घोड़ों को पकड़कर आकाश में फेंक देता था, हाथियों तथा तो रथों की भी यही दशा करता था बलवान बक युद्ध में मनुष्यों को अपना भक्ष बनाता हुआ जोर जोर जो से गर्जना करने लगा यद कुल तिलक वज्रनाभ उस राक्षस की गर्जना से लोको सहित संपूर्ण विश्व गूंज उठा भूमंडल की जनमंडली बहरी हो गई उसके इस विपरीत युद्ध से समस्त यादव हाहाकार करने लगे और मन में अत्यंत खिन्न हो गए उस दुरात्मा राक्षस से अपनी सेना को अत्यंत पीड़ित होती देख प्रचंड पराक्रमी जामवती नंदन सामने पांच पाँच अपने धनुष पर रख कर तत्काल ही बक को लक्ष्य करके छोड़े मानद नरेश वे बाण उसके शरीर को विदीर्ण करते हुए तत्काल भूतल में घुस गए और भोगवती गंगा का जल पीने लगे राजन उन बाणों के आघात से वक्त पृथ्वी को कंपित करता हुआ गिर पड़ा किंतु पुनः उठकर मेघ गर्जना के समान सिंघणात करने लगा तब पुनः जामवती कुमार ने उसे पांच बाण मारे उन बाणों के आघात से चक्कर काटता हुआ भक्त लंका में जा गिरा नरेश्वर वहां से आकर उस राक्षस ने अग्नि के समान प्रज्वलित तीन शिखाओं वाले त्रिशूल को लेकर सांब पर दे मारा जैसे किसी ने फूल से हाथी पर आघात किया हो त्रिशूल को आते देख साम्ब ने शीघ्र बाहर बाहर कर अनायास ही युद्ध स्थल में उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले जैसे गरुड़ ने किसी नाग को छिन्न भिन्न कर डाला हो महाराज तब रण दुर्मदक्त ने भारी गदा लेकर सांब के घोड़ों और सारथी को मार डाला फिर रथ और पताका को भी चूर चूर करके वह सांब से बोला तुम दूसरे रथ पर बैठकर मेरे साथ युद्ध करो इस समय तो तुम रथहीन हो इसलिए रणभूमि में मैं अधर्म या अन्याय से तुम्हें नहीं मारूंगा। उस दैत्य के ऐसा कहने पर हंसते हुए सांब ने किंचित कुपित होकर बग की कपाट जैसी छाती पर शीघ्र ही गधा से आघात किया युद्धस्थल में उस गदा से आहत हुआ बक मन ही मन कुछ व्याकुल हो उठा फिर वह सांब की कोई की कोई परवाह न करके यादव सेना में जा घुसा वहां पहुंचकर उस निशाचर ने गधा के आघात से बहुत से हाथियों घोड़ों रथों और मनुष्यों को उसी तरह मार गिराया जैसे मृगराज सिंह मृगों के समुदाय को धराशाई कर देता है नृपेश्वर उस समय यादव सेना में हाहाकार मच गया राजन यह देख रुकमती नंदन अनिरुद्ध रोषपूर्वक एक अक्षौड़ी सेना के साथ वहाँ आए और सब को अभय देते हुए बोले अनिरुद्ध ने कहा रे मूढ़ तू वीर पुरुष का सामना छोड़कर क्या युद्ध करेगा निशाचर भयभीतों को मारने से तेरी प्रशंसा नहीं होगी यदि तेरे शरीर में शक्ति है तो मेरी बात सुन मेरे सामने आकर यत्नपूर्वक युद्ध कर राजन इस प्रकार अनिरुद्ध की बात सुनकर बक्सुर रोष से सर्प की भांति फुपकारता हुआ उनके सामने शीघ्र युद्ध के लिए आया युद्ध युद्धस्थल में उसे आयाधिक धनुधरों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध ने रोज पूर्वक उसे दस नाराज मारे वे बाढ़ शीघ्र ही उसके शरीर को छेद कर बाहर निकले और फिर भीषण को भी विदिर्ण करते हुए भूतल में समा गए तब भीषण सहित भक्त मूर्खित हो भद्र से आहत हुए पर्वत के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा उस समय यादव सेना में जय जयकार होने लगा दया बज उठी नगाड़े पीटे जाने लगे और शंखों तथा गोमुखों की ध्वनि होने लगी अपने दोनों स्वामियों को गिरा हुआ देख समस्त राक्षसों का हृदय क्रोध से भर गया वे यादवों को मारने के लिए एक साथ ही उन पर टूट पड़े फिर तो सम्रांगण में दोनों सेनाओं के बीच घोर युद्ध होने लगा। बाण, खड्ग, गदा शक्ति और द्वारा परस्पर आघात भिंदपालोंघात होने लगे राजन राक्षसों के तीब्र बल को देखकर श्रीहरि के साम आदि अठारह पुत्र तीखे बाणों द्वारा उन पर प्रहार करने लगे वहां उन सब के बाण समूहों में से घायल हो बहुत से राक्षस युद्ध में सदा के लिए सो गए कुछ तो मौत के मुख में पड़ गए और कुछ जीवित रहने की इच्छा से मैदान छोड़कर भाग गए राजन तदनंतर दो घड़ी के बाद उठकर भयंकर असुर बक तत्काल ही अपने शत्रु अनिरुद्ध के सम्मुख गया वहां जाकर बक ने अपने हाथ में एक भारी गदा लेकर उसे अनिरुद्ध के सिर पर फेंका और कहा लो अब तुम मारे गए महाराज उस गदा को अपने ऊपर आते देख अनुरु ने यमदंड से उसे उसी तरह चूर चूर कर दिया जैसे कटु वचन से मित्रता नष्ट होकर दी जाती है तब क्रोध से भरा हुआ बक अपना मुखमंडल फैलाकर अनिरुद्ध को खा जाने के लिए उनकी ओर दौड़ा मानो राहु ने कहीं चंद्रमा पर ग्रहण लगाने के लिए आक्रमण किया हो उसे निकट आया देख धनुर्धरों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध ने फिर यमदंड उठाकर उससे उसके ऊपर आघात किया राजन उस आघात से बक का मस्तक फट गया और वह मुख से रक्त वमन करता तथा पृथ्वी को कपाता हुआ मूर्छित होकर गिर पड़ा बद्रनाभ पिता को मूर्छित हुए देख भीषण ने रण क्षेत्र में परिघ लेकर यादवों का संहार आरंभ किया तब बलवान अनुरुद्ध ने रोषपूर्वक नागपात से भीषण को बांधकर उसी प्रकार खींचा जैसे वरुण सर्प को खींचते हैं वरुण के पास से बंध कर उसने हतोत्साह छोड़कर अपना मुंह नीचे कर लिया उसे पराजित और बलहीन देख सांब बोले असुरेंद्र तुम्हारा भला हो तुम अपनी पुरी में जाकर शीघ्र विधिपूर्वक अनिरुद्ध के यज्ञ संबंधी घोड़े को लौटा दो अनिरुद्ध महात्मा श्री कृष्ण हरि के पौत्र हैं ये घोड़े की रक्षा के बहाने मनुष्यों को अपने स्वरूप का दर्शन कराने के लिए विचार रहे हैं देवता दैत्य और मनुष्य सभी आकर उनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं ये मनुष्यों के समस्त पापों का नाश करने वाले हैं तुम इन्हें श्री कृष्ण के समान ही समझो राक्षस तुम युद्ध में श्री कृष्ण से पराजित हुए हो ऐसा समझ दुख और चिंता त्याग दो और हम लोगों के साथ श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए चलो श्री गर्ग जी कहते हैं राजन के इस प्रकार समझाने और वरुण पास से मुक्त कर दिए जाने पर भीषण ने पुरी में जाकर वहां से द्रव्य राशि के साथ घोड़ा लाकर अनिरुद्ध को लौटा दिया तब अनिरुद्ध ने उससे भी अश्व की रक्षा के लिए चलने का अनुरोध किया नरेश्वर उनके इस प्रकार अनुरोध करने पर भीषण ने कुछ सोच विचार कर उत्तर दिया भीषण ने कहा मेरे असुर पालक पिता जब सचेत हो जाएंगे तब मैं उनकी आज्ञा लेकर जाऊंगा इसमें संशय नहीं है भीषण के ऐसा कहने पर प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध ने यादव सेना के साथ यज्ञ के घोड़े को विमान पर चढ़ा लिया और स्वयं भी उस पर आरूढ़ हो वे आकाश मार्ग से चल दिए इस प्रकार श्री गर्ग सहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में उपलंका पर विजय नामक बीसवां अध्याय पूरा हुआ